घं श्री गुरु सरोज रज निम कुछदारभुवर विम जो गाय फल विचार बर रामचंद्र की दशमुख देखि सिरण के बाढ़ी मरण मरन भैरसाढ़ी गरज्यो मूर्म महायभिमानी दायूँ दस सरासनता समरभूमि दशकंधर कोप्यो बर शिवान रघुपतिरथ तो्यो ंडे कर थ देख नू जन निहार महु दिन कर दुरू हाहाकार सुरन जब तब कबु को पिकार मुकलीना। न दे न दे न। र निवारि ऋपुके सिर काटे तेज स विदिषी गंगन मही पाटे काटे शिव नभ मार्ग धावी जय जय धुनकर भय उपजावी कहाँ लक्ष्मण स्वग्रीव कपी साघुवीर कोशलाधीशा कहा राम कहे सिर निकल धाये देखि मर कट भज चले धानी धनु रघुवंश मणसी शरणि सिर दले सिरमालिका शिवाल कर कालिका गही वृंद वृंदनी बहुम रुधिर सरम मनो संग्राम बट पूजन संग्राम बट पूजन कर दस कंठ क्रुद्ध हुई छाणी सती प्रचंड विभीषण सन्मुख मनोकाल कर दंड दंड श्यार राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की की रय अब्राम राम का युद्ध द्वंद युद्ध चल रहा था देख रहे थे भगवान राम ने तमाम बाल मार मार करके उसके सिर और में छेद दिए सब कट कट करके आकाश में उड़ने लगी नई नई उसके बाहें फिर जमाती हैं नए नए सिर निकल आते हैं और उनको जब तक वो अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान पर फेंके तब तक भगवान के बाण उसकी भूजाओं को फिर काट देते हैं सिर को फिर काट देते हैं और वो भगवान राम के ऊपर प्रहार नहीं कर पाता लेकिन उसके नए नए सिर तो तदे होते रहते हैं नई नई बाहें तो निकलती रहती हैं। तो रावण ने जब ये देखा कि हमारे सिर कट जाते हैं तो कोई बात नहीं बाहें कट जाती हैं इसे कुछ नहीं हम मरने वाले नहीं हैं, है त्रिजमाती तो हैं, तो उसको क्या लगा कि अब हम मरने वाले नहीं हैं तो उसने क्या है दसमुख दे कि सिरे में कह बाढ़ी जब रावण ने देखा वाह कैसे हमारे जो सिर बढ़ते गए जाते हैं सिर जो हैं कट जाते हैं फिर निकल आते हैं तो उसने दिशा मरन भई रिस गाढ़ी अब उसने कहा कि मरना वरना तो भूल गए पहले तो आया था तो मरना ठान करके जब तो बचेंगे नहीं मर जाएंगे, सवेरे से लेकर मरना वरना भूल गया तो उसे लगा क्या मरेंगे जब सिर कट गए तब नहीं मरे तो क्या मरेंगे जब हाय कट गए जब नहीं मरे तब तो क्या मरेंगे ऐसे समझ उसको मरने का भरोसा छूट गया उसका क्या मरेंगे नहीं आप पर उसने कहा अच्छा तो अब क्रोध करके युद्ध ही करना चाहिए तो उसके मन में बात जोश आया बड़ा क्रोध उसने किया भगवान राम के ऊपर आक्रमण करने लगा गर्जे मूड़ वो रावण ने गर्जना शुरू की भगवान ये फेर करी रहे थे सिर रहे थे बाहर काट रहे काट के कुछ देर तक किया और जहां से थोड़ा रुके बीच में लगातार कब चलता रहे कहीं ना कहीं सास में रुके तब तक जो है रावण ने कुछ बीच में जो उसने सोई जो सिर उसके कंधे के ऊपर उसे अपने दिखाई दिए तो, तो उसने गर्जना की चिल्लाया जोर से कि गर्जे वूढ़ महाअभिमानी बड़े अभिमान के साथ घोर गर्जना की अब घोर गर्जना इस बात की सूचना है कि वो उसका अभिमान है उसके मन में अभिमान क्या दिखाई दे अभिमान तो किसी के है तो उसके मन में है हृदय में है अभिमान है लेकिन उसकी गर्जनी से पता चलता है कि तो अभिमानी है इसलिए पहले गर्जना चाहिए गर्जे व महाअिमानी मूर्वी का अभिमान जो है वो मूर्खता का लक्षण है अभिमान कोई ज्ञान का लक्षण नहीं है जितना यदि अभिमान है तो इसके माने मूर्खता है मूर्खता है अज्ञान है ये अज्ञान है तो अहंकार है और अहंकार की अभिव्यक्ति व्यक्ति के अब राहण जैसे गर्जना करता, उसी से। करता है उसी पे गजता चलता है चिल्लाता है ये सब करता है तो उसके कारण से जो वो रावण का विमान पता लगता है उसकी मूर्खता का पता चलता है तो धाए दस दसा संतानी तो उसने हाथ में दस बाण धनुष लिए और दाहिने हाथ में बाढ़ लेकर के दस दस धनुष के ऊपर एक साथ दस दस बाण उसने छोड़ना शुरू किए अब उसने तमाम बाणस उसके छूटने लगे और आ करके भगवान के चारो तरफ गिरने लगे समर्पन्धर के उपयोग मनोबा श्रद्ध हो युद्ध क्षेत्र में रावण ने जब अपने बाह छोड़े तो बर्फ बाण अगर रथ ऊपर तेरह से तो इतनी बाढ़ों की बर्सा की कि भगवान राम का रथ मान जहां भगवान राम रथ के ऊपर बैठे हुए थे चारों तरफ बाण बाण बाण बाण बाढ़ बातने हो गए लेकिन इससे ये पता चलता है कि बाढ़ आकर के भगवान राम के लग नहीं रहे हैं वहां तक आते हैं और आकर के चारों तरफ से घेर लेते है दंड एक रथ देख थोड़ी देर तक जो रथ दिखाई तक नहीं दिया मैं तुप गया चारों तरफ से, बानो से और उसके भीतर रत, रत भीतर रथ रथ के भगवान राम बैठे हुए हैं हैं और निहार अब कहते हैं ये ऐसे ही समझो है जैसे कि कोहरा निहार है कोहरा जैसे कि कोहरा पड़े तो सूर्य न दिखाई दे बस ये दृष्टान्त समझ में आया कि भगवान राम सूर्य के समान बा चारों तरफ से आकर के घिर गए वो कोहरे के समान अब कोहरा चाहे जितना घिरे वो कोहरा सूर्य को जाकर जा के चिपके जाकर सूर्य में ऐसी संभावना नहीं कोहरा बहुत घना होगा तो भी सूर्य से मिलो दूर रहेगा कितना ही घना कोहरा हो जाए लेकिन सूर्य को के प्रकाश को वो जहां जैसा सूर्य वो अपने आप तो अपने आप में चमका ही रहा है कोरा जहां होगा कोरे के भीतर जो लोग होंगे उन लोगों को सूर्य नहीं दिखाई देगा लेकिन जो कोरे के बाहर है उनको तो सूर्य दिखाई देगा और सूर्य कभी छिपता नहीं कोरे से न बादलों से छिपता है वो तो जो बादलों के इस तरफ या कोहरे की इस ओर है और सूर्य दूसरी ओर है उनको छिपा लगता है लेकिन सूर्य अपने आप थोड़े छिपता है ये दृष्टान्त वेदांत में बार बार प्रयोग में लाया जाता है इसे ध्यान देना चाहिए किसी प्रकार से आत्मा परमात्मा जो है वो चेतना स्वरूप ज्ञान स्वरूप है और वो सदा निर्विकार है निर्लप है असंग है एकरस है उसके ऊपर अविद्या का कोई प्रभाव नहीं उसके ऊपर कितने ही प्रकार के पाप ताप घेरे कर्मादि घेरे तो उनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं वो उसी प्रकार से निर्विकार रहता है असंग रहता है ये दिखाने के लिए बोल दिया कि भगवान राम जो है वो उनके बाल आते जरूर है रथ के चारों तरफ तुप जाते हैं लेकिन भगवान राम को वो बाल लगते नहीं है उनसे पीड़ित नहीं होते वो सुरक्षित ही रहते हैं तो दंड एक रथ देख न पड़ेहार महा कर दुरे हुआ परिणाम क्या हुआ कि हाहाकार स्वर्ण जब की ना तब देवताओं लोगों ने हाह किया का कि भगवान हारे जा रहे हैं अब मार के उसके सब बाब भगवान को तोक दिया पता नहीं कि भगवान कहाँ है बच्चे कि नहीं बचे घायल तो हुए कि क्या हुआ ये देवताओं को नहीं दिखाई दे रहा तो उनको व्याकुलता बढ़ी उनको तो ये लगता है कि रावण जीत रहा है और भगवान राम हार रहे हैं तो उसे व्याकुलता लग रही लेकिन भगवान यदर लीला कर रहे हैं युद्ध हो रही है तो अब युद्ध में वैसे युद्ध करते हैं जैसे कोई मनुष्य युद्ध कर रहा हो रावण से इस प्रकार के ब्रह्मा जी का वरदान कि तुमको मनुष्य ही कोई मार सकता है बानर मार सकते हैं तो भगवान मनुष्य बन गए देवता लोग बानर बन गए और वो रावण को मारने के लिए सब उद्योग है इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं करते वो अपने आप को उसी प्रकार से मानवीय रूप धारण करके युद्ध की लीला कर रहे हैं तो जैसे युद्ध करने में कभी एक पक्ष हारता है कभी दूसरा पक्ष हारता है कभी एक जीतता है कभी दूसरा जीतता है इस प्रकार का युद्ध क्षेत्र में ये चल रहा है तो जब देवता लोग बहुत दाखिल हुए तब प्रभु को भी कार्मुख लीना तब भगवान अभी तक इसके माने है तो थोड़ी देर रुक गए थे धनुष भगवान चला नहीं रहे थे तब तक रावण ने ये लीला कर ली अब भगवान ने फिर अपना उठाया और फिर उन्होंने बाह छोड़ना शुरू किए तो कारमुख माने धनुष भगवान का जो है वो कारमुख धनुष तब प्रभु को पिकारख लीना और शरणवार काटे बस उन्होंने पहले बाढ़ मारा जैसे पिछली बार बात थी अग्नि बाढ़ उन्होंने भगवान ने मारा तो चारों तरफ के जितने पास के बने हुए खपच्चों के बने हुए जितने बाण थे चारों तरफ तुपे हुए थे वो सब अग्नि बाण से अग्नि की ज्वाला में जल करके भस्म हो गए सब समाप्त हो गए अब उसके बाद भगवान कब चारों तरफ से निहार जैसे की दूर हो जाए पूरा फट जाए उसी प्रकार से भगवान प्रकट हो गए और फिर उन्होंने बाण चलाते ही रहे भगवान राम तो फिर राम में जा करके वो बाण लगे तो रिप को सिर काटे तो रावण के सिर कटने लगे उसकी बाहें कटने लगी तेज से विदेश गगन मही पाटे और वो आकाश में चारों तरफ सब दिशाओं में वो सिर और उनकी बाहें रावण के फिर काट कर कट -कर -कर करके आकाश में मरराने लगी काटे सिर नव मार्ग धार ही अब फिर देखो आकाश में उड़ रहे ये सब सिर कैसे लगते हैं कहते आकाश मार्ग में कटे हुए सिर कटे हुए भुजाए कैसे उड़ रही है जय जय धुन करी भाई उपजा वही और वे जय जयकार बोल रहे रावण के सिर जो है वो सर सिर, सिर अपने कंधे पे सर लगा तब भी जय जय बोल रहा है और जब उसके बाद जब सिर कट गया हाँ तो कटा हुआ सिर भी जय जय बोलता हुआ आसमान मुड़ रहा और एक नहीं हजारों सिर जय जयकार बोलते हुए आकाश मुड़ रहे है तो बड़ी भयंकर स्थिति हो गई हो तो एक सिर हो तो एक हो हजारों हजारों लाखों लाखों से आकाश भर में मर रहा जय जयकार बोल रहे हो तो बड़ी भयंकर दिशा स्थित हो गए। कहते हैं कहा लक्ष्मण सुग्रीव कपी सिर जो है ललकारते हैं कहा लक्ष्मण हमारे हमारे सामने आए। सामने कौशलाधीशा कहा रघुवीर है अब रावण जो वो हो अब ऐसा लगता है रावण के पाप कुछ निवृत्त हुए लड़ते लड़ते सिर कटते कटते इतना युद्ध करते करते भगवान को सामने देखते देखते उनके दर्शन के प्रभाव से और उनके बालों के प्रभाव से रावण के पापीन तो उसके मुंह से निकला कि जय रघुवीर कौशलाधीशा कहा रघुवीर कौशलाधीशा जय तो नहीं कहता कहा को मान लिया रघुवीर मान लिया अभी तक तो तपस्वी बालक तपस्वी वजह से आगे कुछ नहीं अब वो तपस्वी तपस्वी स्थान में कौशलाधीश लगा इसे अब उसको रघुवीर लगे रघुवीर को मैंने राम आगे शब्द जैसे है कहा कहा राम कही सिर निकर धाये दे धाए तो चले कहा राम कहे वो सिर इसके माने है कि अब उसका रावण में कुछ जगह वो रावण अब ऐसी किसी योग्य बन रहा है कि वो मर करके भगवान में ही विलीन हो जाए भगवत पद को प्राप्त कर ले ये धीरे धीरे करके स्थिति आ रही कहा राम कहीं सिर निकर निकट तमाम से राठोड़ रहे हैं वो चिल्लाते है राम। आराम तो सामने ही खड़े जो कुछ करना हो मारता तो है ही है कहा चिल्लाता है देख मरिकट भज चले जब वो सब शरीर प्रकार से चिल्ला रहे बड़ा शोर मच रहा है उन से तब बानर लोग भयभीत होकर के भाग चले मैं इतना भयंकर स्थिति हो गई रावण ने इस प्रकार से भय उत्पन्न कर दिया इतने शरों से संधान धन रघुवन समण हसरणे भले जब भगवान ने देखा कि ये सिर मचा रहे बाश में भारत डर रहे हैं तो भगवान ने एक बार मारा थे और बार मार मार करके बार मार मार करके जितने आकाश मोड़ रहे थे थे उन सब सिरों को छेद दिया एक दूसरे दिया। और छेद दिया तो एक माला जैसी बन गई तो कहते हैं कि सर मालिका कर कालिका कई प्रबंद प्रबंदी बहु मिली अब आकाश में सिर जो एक दूसरे से बाढ़ों से छिद करके जो माला जैसे बन गए तो कैसा दिखाई देता है तुलसीदास कहते हैं की ऐसा मालूम पड़ता जैसे कालिका जो वो हो सिर की मालाएं लेकर के बंद बंदन बहुत चली वो कालिकाएं जो वो हो समूह के समूह बना करके बहुत सी कालिकाएं कालिकाए मालाएं लिए हुए चली कहाँ चली ए, संग्राम पट पूजन चली संग्रामी बटभ की पूजा करने के लिए ये चले कैसे तैयार होकर के चले कैसे कर रुधिर सर मज्जन खून की नदी में स्नान करके अब देखो जैसी स्त्रियां जो है वो गंगा जी में स्नान करें और उस प्रकार पूजा की सामग्री लें फूल लें माला लें और बड़े वृक्ष की पूजा करने चले बस ऐसे करके जो है वो कालिकाएं बहुत सी कालिकाए वे सब जो है वो रुद्र की रक्त की नदियों में स्नान करके और रावण के सिर की मालाएं लेकर के और वो जो है वो संग्राम रूपी भटदर्शी की पूजा करने के लिए चले तो भाई उसमें तो ये ग्रंथ से मानस कोई वेदांति का ग्रंथ थो थोड़ा काव्य ग्रंथ भी है महाकाव्य भी है तो उसमें कविता भी होनी चाहिए तो यहाँ काव्य बन गया सुंदर तो देखो इस प्रकार का कालिका का दुष्टान गया ये कालिका के माना जो है वो काली नहीं जिन्होंने